ठोपनिषद में बताया गया अन्य श्रेय प्रेय तय श्रेय आददान से साधुवतीयते अर्थात जेय वृणीते दो है मार्ग एक श्रेय एक प्रेय, एक भगवान की ओर जाने वाला एक संसार की ओर जाने वाला माया की ओर जाने वाला एक आनंद पाने का मार्ग एक दुख पाने का मार्ग एक मुक्ति का मार्ग एक बंधने का बंधन का मार्ग अब जिसको जो चाहिए उस मार्ग में चले जाओ आपको इलाहाबाद जाने है हाँ, ये सड़क है आपको लखनऊ जाने तो आपके लिए ये सड़क है अब अगर आप कहें हमको इलाहाबाद इसलिए जाना है कि गंगा स्नान करना है तो तो फिर आप लखनऊ मत जाइए इधर जाइए गंगा जी वही मिलेंगे इलाहाबाद में प्रयाग में आपको आनंद चाहिए कैसा आनंद चाहिए रोज तो मिलता है अरे ये नहीं चाहिए वो दिव्यानंद चाहिए जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो और जो अनलिमिटेड अनंत आनंद हो और सदा को मिल जाए जो कहते हैं ब्रह्म बन जाए नहीं नहीं नहीं हमको वो नहीं बनना है इसीलिए वेदांत कहता है अंत्यावस्थितेश उभय नित्यत्वात अभिशेषाह दो, दो चौतीस ये आत्मा मरने के बाद भी ऐसे ही रहेगी सूक्ष्म अणु और भगवत प्राप्ति के बाद भी ऐसे ही रहेगी वेद कहता है सत्यं ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहा सर्वान् काम सह ब्रह्मणा विपशिता तैतरपनिषद एक भगवत प्राप्ति के बाद यह जीव सह ब्रह्मणा विपश्चिता ब्रह्म के साथ श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं का अनंत सौंदर्य माधुर् रस का पान करता है वो भगवान में मिल नहीं जाता लेकिन अगर कोई चाहे तो हम तो मिल जाना चाहते हैं भगवान बहुत खुश है जा मिल जा वहां भी रहेगा वो समुद्र में भी नदी देखने को तो मिल गई लेकिन है उसमें वो वो महा जल में वो छोटा सा नदी का जल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है वो कहीं खो छोड़ गया है अजी नहीं हो, तो कहते हैं बिल्कुल ब्रह्म ही बन गया कौन कहता है शंकराचार्य नहीं नहीं शंकराचार्य कहते हैं मुक्ता कृत्वा त्वां भजन्ते। अपनी उपनिषद के भाष्य में उन्होंने कहा मुक्त हो होने वाले जीवों में भी बहुत से जीव फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण का प्रेमानंद प्राप्त करते हैं मुक्ता आप ही एनम उपास वेद भी कहता है बताओ अगर वो खो जाती नदी समुद्र में तो फिर निकल के कैसे आती हा समुद्र से ये आके पानी बरसता है मीठा मीठा ये कहां से आया भाप समुद्र से निकली तो समुद्र तो नमकीन है हा से भाप बनाए पानी हा तो फिर ये मीठा क्यों हो गया उसमें नदियां पहले सब मिली थी ना वो निकाल के फिर आ गई मीठे मीठे पानी की और फिर चली गई फिर आ गई फिर चली गई मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति के बाद कामनाप्तवा पितृलोकमो संकल्प देवास्त पितरस्मुत्तिष्टी स पितृलोक नही स यदि मातृलोकमती संकल्प देवास मातर समी सतृलोकलोक संपन्नों महीदी भ्रातृलोकमो संकल्प देवास भ्रातर समुत्तिषंती स यदि स्वाशोकमोक स्वसार सी स यदि सखीलोकमो संकल्पदेवास सखाया समुतिषंति स यदि गंधमाल्यलोकमती सन्नपान लोककामो स यदि गीतबादितृलोकमोदि स्त्रीलोको संकल्प देवास स्त्रिय यम लोकम कम इच्छा किया पहुंच गया वहा महापुरुष चलना वलना नहीं होता भगवत प्राप्ति के बाद सत्य संकल्प की शक्ति भगवान दे देते हैं सोचा हो गया हा हम पहुंच जाए इस समय वृंदावन में है पहुंच गए नारद जी वगैरह जो सब सारे विश्व में घूमते हैं ऐसे ही घूमते हैं ये चलते वलते नहीं हैं हम लोगों की तरह तो हमारा स्वरूप यही रहेगा आगे भी चाहे संसार में नरक में जाए तो भी अलग रहेंगे वो तो रहेंगे ही दंड भोगना है लेकिन मुक्त होनेंगे अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भी भगवान से अलग हो करके भगवान का आनंद पाएंगे या भगवान में मिलेंगे तो भी स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते हमारा अपना स्वरूप नष्ट नहीं हो सकता ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते किसी सत्ता का अभाव कैसे हो जाएगा 216 गीता अरे वेद बार बार कहता है तीन तत्व तो सनातन है तो सनातन का मतलब क्या कि भगवत प्राप्त के बाद खत्म हो गया हो ऐसा कैसे सनातन है जीवलोके जीव, जीव भूता सनातन भगवान कह रहे हैं जब भगवान नित्य है तो हम भी नित्य है तो फिर सदा नित्य रहेंगे ये कौन सिद्धांत उल्टा कर देगा कि भगवत प्राप्ति के बाद हमारा अभाव हो जाएगा ना भावो विद्यते सतः हमको भक्ति के द्वारा अंतहकरण को शुद्ध करना है भक्ति के विषय में आपको बताया गया एक तो समस्त कामनाओं को छोड़ना होगा कामनाए ये भक्ति माने क्या होता है कामना आप तो कहते हैं सब कामनाओं को छोड़ना होगा सर्वाभिलाषिता शून्यम का प्रतिहता अहितुक का व्यवहिता दो प्रकार की कामना है एक कामना छोड़ना होगा एक कामना करना होगा छोटी छोटी जब लड़कियां लड़के गुडी गुड्डा का खेल खेलते थे जब बड़े हुए तो उसको छोड़ना होगा असली ब्याह करना होगा अरे भाई तुमको अगर जाना है प्रयाग तो यहाँ से छोड़ना होगा चलना होगा तब तो प्रयाग पहुंचोगे अगर तुम एक जगह खड़े होते तो भी कोई बात थी तुम चल रहे हो उल्टा इसलिए पहले अबाउट टर्न हो अबाउट टर्न होगे, तब पहला काम होगा आदम श्रद्धा संसार से विमुख हो पहले भगवान से विमुख हुए तो माया ने अधिकार कर लिया अब डॉक्टर आए वेद शास्त्र और गुरु इन्होंने बताया कि तुम भगवान से विमुख हो अनाधिकार से इसलिए माया का अधिकार है और इसी माया के कारण सब दुख है और इस माया को तुम किसी साधन से हटा नहीं सकते करोड़ कल्प तप करके मर जाओ अरे इंद्रिय मन बुद्धि से तो करोगे जब तब पूजा पाठ कुछ करोगे तो झा नायिक होगा ब्रह्म के आगे नहीं जा सकते ये ब्रह्मा की सीट मिलने में भी कितनी कठिनता है जरा सोचो स्वधर्म निष्ठा जन्म भी कुमान बिंचिता मित चार चौबीस वीस भागवत सौ जन्म तक अगर कोई वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करे कभी एक गलती ना होने पाए सौ जन्म तक अरे एक जन्म में ही पचास गलती होगी <laughs> वो ब्रह्मा बनेगा लेकिन फिर भी माया निवृत्ति नहीं होगी ये माया भगवान की शक्ति है सीधी सीधी बात इसलिए भगवान से ही हटाई जाएगी तुम्हारी ताकत नहीं है जो तुम हटा दो इसलिए भगवान की शरणागति के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करना होगा इसमें भगवान ने बड़ी रियायत कर दी कर्म करोगे तो छह शर्तें हैं उनका पालन करना होगा फिर भी माया निवृत्ति नहीं ज्ञान में जाओगे और कठिन है मन पर कंट्रोल करो पहले शांता आजकल देखो कितने लाख सन्यासी हो गए हमारे देश में लेकिन वेद क्या कहता है साधन चतुष्टय संपन्न एवं सन्यास तुम्हारा थी चार साधनों से संपन्न होकर ही सन्यास लेना चाहिए दो एक संन्यासोपनिषद चार प्रकार का सन्यास संन्यास उपनिषद में लिखा है पहला कुटीचक दूसरा बहुधक तीसरा हंस चौथा परम हंस और नारद को उपनिषद में पांच बारह छ लिखा है कुटीचक बहुदक हंस परमहस तुरीत अवधूत लेकिन इन छहों के लिए वेद कहता है कि चार साधनों से संपन्न होकर ही घर छोड़ना उसमें पहली साधना की शर्त है मन पर कंट्रोल अजी हम घर छोड़ देंगे कपड़ा रंगा के बाबा जी बन जाएंगे सन्यासी आपको क्या पता कि हम अधिकारी नहीं है जी वो तो अंदर की बात है आपको डर नहीं लगता वेद कहता है सरागो नरकम जाति नारद परिव्राज को उपनिषद तीन तेरा अगर अधिकारी नहीं हो और सन्यासी बन गए तो नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद कौन सा नरक रवरव नरकम भुक्वा तिर जग नारद परिव्राज को पिषद तीन वनतीस नरक भोगना पड़ेगा हजारों वर्ष उसके बाद तेरी तिरजक जोनी मिलेगी कुत्ते बिल्ली गधे पक्षी की तुमने इतना आज्ञा का उल्लंघन किया वेद की सन्यासी हो गए और संसार में रह गए इन सब के लिए बड़े कायदे कानून है दो लंगोटी एक कंथा एक कमंडल एक दंड इसके अलावा सामान अगर रखोगे तो नरक भोगना पड़ेगा अरे खैर ये सब तो कर भी ले कोई हट जोगी लेकिन मन पर कंट्रोल करना ये शर्त सबसे भयानक है वायु भी अदान्त मनस्तुर्गम चारो वेद स्तुति कर रहे हैं भगवान कि महाराज प्राण पर भी कंट्रोल कर लेते हैं योगी लोग वायु पर प्राणायाम के द्वारा हजारों वर्ष में अरे कल युग में नहीं और युगों में लेकिन मन पर कंट्रोल वो योगी भी नहीं कर सकते वो अधिकारी बता रहे हैं एक वाक्य तो सह नहीं सकता वो सन्यासी एक वाक्य एक शब्द बोल दो उसको है मूर्ख सन्यास क्यों ले लिया हे देखो उसकी भाव चढ़ जाए पिटाई पर तुल तो जाओ इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी मुझी गृह संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी पढ़े लिखे है नहीं घर में कुछ संपत्ति नहीं है रोटी दाल का प्रबंध नहीं होता बहुत परेशान है सोचा क्या करें क्या करें क्या करें सन्यासी बन जाओ वहा मठ में रहो अपना हल्दिया पूरी मिलेगी रोज और गृहस्थी लोग बेवकूफ होते ही है वो कहेंगे बाबा जी हैं सन्यासी हैं, जय हो जय हो आपकी क्या सेवा करें बच्चा आज भंडारा कर दो ठाकुर जी आज हल्वा पूरी खाना चाहते ठाकुर जी खाना चाहते हैं, खाने की इच्छा खुद के है और ठाकुर जी का बहाना कर रहा फिर दूसरे दिन आज ठाकुर जी तो रबड़ी खाना चाहते हैं तो बेचारा रबड़ी ला रहा है तो वो अपना खाए जा रहे हैं बाबा जी हा तो खा, खा के ओ मोटे हो गए ये <laughs> क्या होगा मरने के बाद अरे देखा जाएगा देखा नहीं जाएगा श्रीमान जी भोग जाएगा <laughs> ये घर का मामला नहीं है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहाँ धांधली नहीं चलती लो हमारे शास्त्र वेद कहते हैं न शिष्या न तमाम चेलों का ये जो नाटक होता है ये नहीं होना चाहिए सात तेरह आठ भागवत लेकिन हमारे देश में माइक से मंत्र बोल देते हैं जितने बैठे हैं सब चेले हो गए <laughs> और सबने मान लिया हा गुरुजी हम चेले हो गए आपके इतना अंधा है जगत वो न कुछ पढ़े न समझे न शास्त्र वेद को समझाने वाले हमारी दुनिया में हैं क्योंकि समझाने वाले जो समझते भी हैं वो अगर सही सही बात समझा दें तो उनका बिजनेस खराब जाएगा अगर वो सही बात कह दे कि देखो भाई एक माया है एक भगवान है कुछ मायावादी है संसार में कुछ भगवान वादी है तो या तो तुम मायावादी होगे या तो भगवान के बादी होगे बाद संप्रदाय है लेकिन सब आनंद चाहते हैं इसलिए सब आनंद वादी है इसलिए संप्रदाय का सवाल ही नहीं कोई और कान वान टूकने की जरूरत क्या है भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं हर नाम में वेद में तो यहां तक लिखा है प्राणो ब्रह्म तम ब्रह्म ब्रह्म खाने खा, श्री कृष्ण इन सब भगवान के नाम है चार दस पांच छापनिषद भगवान के नाम के विषय में ये बुद्धि लाना कि ये नाम बड़ा है ये छोटा है नामा पर बताया गया है कोई छोटा बड़ा नाम नहीं होता हा आपका प्यार जिस नाम में हो वो नाम लो जिस अवतार में आपका मन लगे राम श्याम गोविंद नरसिंह कहीं जहां आ जाओ लेकिन दूसरे के प्रति दुर्भावना न होने पाए नाव्ञे आह कदाचन ब्रह्म नाव पद्म पुराण कहता है भगवान की उपासना करो लेकिन किसी के प्रति अपमान की भावना ना हो वो तो भक्त है ब्रह्मा शंकर भगवान के वो तो भगवान उनसे इतना प्यार करते हैं वैष्णवा नाम यथाशंभू सारे वैष्णवों में अधिक प्रिय है हमको भगवान शंकर तू राम हो कृष्ण हो कोई अवतार हो कोई महापुरुष हो सब एक हैं और जो निंदनीय है ये मायाधीन वाले सत्य गुणी रजोगुणी तमोगुणी इनके प्रति भी द्वेश न हो सर्वभते सुजा पश्चे भगवत भावमात्म अरे तुम्हारे श्याम सुंदर इनके अंदर भी बैठे हैं दुर्भावना करोगे तो वो दंड देंगे नंबर दो दुर्भावना मन से करोगे ना हा तो मन में दुर्भावना आएगी तो मन गंदा होगा मन में तो अच्छा अच्छा आना चाहिए भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत ये सब आना चाहिए मन में ताकि मन जल्दी शुद्ध हो और तुम दुश्मनी किसी की लाओ या राग दोनों डेंजरस है माइक सत्य गुणी रजोगुणी तमोगुणी का द्वेष या राग दोनों अंतकरण को गंदा कर देगा भगवान संबंधी राग हो फिर उनके अवतारों में किसी का हो या उनके जनों में किसी का हो साहब ठीक है राम थे अधिक राम कर दासा तो भगवान की शरणागति में कोई कायदा कानून बंधन अधिकारित्व का नहीं है सर्वे अधिकार तो कामनाओं को छोड़ना का मतलब यही है कि अभी तक जहां अटैचमेंट था ये सत्य गुण रजोगुण तमोगुण के व्यक्तियों या वस्तुओं में उससे अलग हो जाओ दुश्मनी नहीं करो अलग हो जाओ बाजार जाते हैं आप लोग गए कपड़े की दुकान देखा आगे गए मिठाई की दुकान है आप चले जा रहे रुकते नहीं कहीं, अरे हमको जूता लेना है जी उसके आगे गए जूते की दुकान आ गई, रुक गए हमको अपने अंतकरण को शुद्ध करना है अच्छी अच्छी चीज हम लेंगे ये माइक वस्तु नहीं लेंगे बस सीधी चीध। बात है हम तो स्वार्थी हैं जी हम चावल खा रहे हैं दाल खा रहे हैं कंकड़ आ गया हम कंकड़ नहीं खाते जी हम संसार में सब जगह होशियार रहते हैं बुद्धिमान रहते हैं दिन भर टाई ठीक करते रहते हैं हम स्त्रियां अपना आंचल दिन भर ठीक करती रहती हैं ऐसे ही हमको हमेशा सावधान रहना है यह साधना का मतलब है हम कह देते हैं महाराज जी वो मन नहीं लगता महाराज जी वो हम साधना करते हैं तो मन संसार में जाता है अरे अनंत जन्म संसार में ले गए हो ले गए हो तो वो जाता है क्या करे बिचारा अरे भाई मन का काम जाने का है तुम भगवान की ओर ले जाओ उधर जाएगा जब चप्पल जूता खाने पर भी वो बार बार जाने को तैयार है तुम्हारी आज्ञा से तो जो आनंद सिंधु है उसके पास जाने को क्यों मना करेगा उसको मना करने का अधिकार ही नहीं वो तो जो बुद्धि कहेगी मन वो करेगा और बुद्धि क्या कहेगी ये डिसीजन महापुरुषों के शरण हो करके उनसे लो शास्त्र वेद और गुरु यही डॉक्टर है इनके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी प्रकार मन को गवर्न करो और एक सेकंड में गवर्न नहीं कर सकोगे हमेशा के लिए अभ्यास न तो कौन अभ्यास वैराग्य अभ्याम वैराग्याभ्या अरे लेक्चर सुनने का भी वेदांत में एक सूत्र बना दिया आवृत्ति रसकृपात चार एक एक बार बार सुनो महापुरुष के द्वारा ये अहंकार न करो हम तो समझते हैं सब जी सब समझते हो ये कभी कभी फीलिंग तो होती होगी ठीक है लेकिन सदा नहीं रहती अगर सदा रहे तो मन सदा भगवान में रखो सदा सदा ये नहीं करते हो ना हाँ ये नहीं करते तो फिर इसका मतलब भूल गए लेक्चर का भूल गए तो तत्विस्मरणा तो भे की वक्त यही भूल जाने ही तो सारा कारण है हमारे दुख का हम अपने स्वरूप को भूल गए अपने को देह मान लिया पहली भूल अब फिर से भूले जा रहे अब तो याद करने का अभ्यास करो भगवान को वही सुख है हम मतलबी है जी जहां हमको हमारा मतलब हल होगा वहां हम जाएंगे भगवान हो चाहे अरे जब गधों के पास हम जाके भीख मांगने को तैयार है मांगा है अनंत जन्म तो भगवान के पास जाने में कहा है को शर्म है वो तो हमारे पिता माता सब कुछ है अपने बाप से नहीं मांगेंगे शान शांत दिखा रहे हो और वहां वहां शान नहीं दिखा रहे हो जहा चप्पल मिलती है माया क्या करती है जब माया से मांगते हो आनंद दे दो तो वो चप्पल देती है ऐ जा वहां है वाकई चप्पल मारती है वहीं होगा नहीं नहीं है इसके पास है फिर वहीं, फिर वहीं। मेरो मन हरी जू हठ नजे तुलसी जी कहते हैं तो भक्ति में बहुत सी बातें आवश्यक हैं जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए पहले लगाना होगा इसमें अभ्यास बुद्धि और अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी <coughs> जब लग जाएगा तो फिर छुट्टी जो गाड़ी खराब हो जाती है तो कहते हैं भैया जरा धक्का लगा दो और जो धक्का लगाया स्टार्ट हो गई आओ तुम भी बैठ लो पहले पहल हर काम कठिन लगता है जो बच्चा पैदा हुआ और सोचा होगा उसने मन में और देखा होगा सब चल रहे हैं क्या कभी हम चल सकते हैं इम्पॉसिबल क्योंकि हम करवट नहीं ले सकते हैं, तो चलेंगे कैसे असंभव हम लोगों ने यही सोचा था तो ऐसे ही इतनी आसक्ति संसार में है कि जब भगवत प्राप्ति का मामला आपका मन सोचता है तो कहता है हमसे तो नहीं होगा ये बड़ा कठिन लगता है जो महाराज जी कहते हैं निष्काम हो अनन्न हो निरंतर हो ये कैसे होगा अरे बड़े बड़े पापात्मा जो राम नहीं कह सके वो महापुरुष हो गए नहीं क्यों होगा अभ्यास पर तुलना है और अगर नहीं करोगे तो चप्पल खाने का तो अंत नहीं होगा सदा ये माया के चप्पल मिलेंगे दुख मिलेंगे वो बर्दाश्त होगा अतयो बहुत सी बातें भक्ति की और समझनी है वो कल से बोलिए लाड़ी लाल की